श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद प्रेमानंद को कुछ और भी अधिक जानने के लिए अब उनके चरित्र के कुछ अन्य पहलुओं का अध्ययन करना असंगत न होगा श्री रामकृष्ण देव के उदार भाव तथा बाबूराम महाराज के पूर्व संस्कार के संघर्ष की कुछ घटनाएं कई बार एक अपूर्व आलोक आलोक विखेरती हुई सबको विस्मित कर देती थी पूरी निवास काल में एक दिन बाबू महाराज ने देखा कि मंदिर के सामने ही ईसाई धर्म प्रचारक ईसा की महिमा का प्रचार कर रहे हैं इस पर उनका जातिगत संस्कार अचानक होकर बाधा देने को हुआ। वे श्रोता मंडली के समीप खड़े होकर जोर से पुकार उठे हरि बोल, हरिबोल हरिबोल हरिबोल साथ ही सैकड़ों नरनारियों के कंठ से निनादित हो उठा हरि बोल, बोल सभा भंग हो गई पंडो ने बाबूराम महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा हम लोग डर के मारे इतने दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे परंतु यह घटना प्रेमानंद के हृदय में लाश के बदले तीव्र विषाद ले आई रात को उन्होंने स्वप्न में देखा जिसमें दर्शन देकर ठाकुर कह रहे थे, क्यों रे तूने तो उनकी सभा क्यों भंग कर दी वे लोग तो मेरे ही नाम मेरी ही वाणी का प्रचार कर रहे थे कल सवेरे उठते ही उनके पास जाकर क्षमा मांगना प्रातः काल उठते ही बाबू राम होकर उन ईसाई धर्म प्रचारकों की खोज में निकल पड़े और बड़ी मुश्किल से उनके निवास स्थान का पता लगाकर उनसे क्षमा मांगी प्रेमानंद का वैराग्य भी विलक्षण था उनके नित्य उपयोग की वस्तुओं में थी दो धोतियां दो कुर्ते एक उत्तरी एक जोड़ी चप्पल एक लाठी और एक छाता इसके अतिरिक्त शीतकाल में वे एक दूसरी चादर तथा रोई भरे एक कुर्ती का उपयोग करते थे इन थोड़ी सी चीजों में से दान भी चलता रहता था जब वे बीमार होकर देवघर में निवास कर रहे थे तो एक नाई चोरी के अपराध में पकड़ा गया स्वामी प्रेमानंद की धारणा थी अभाव के कारण मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है अतः उसे दंड न देकर उसका अभाव दूर करना ही सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य है इस कारण उन्होंने पकड़े गए व्यक्ति को सजा के बदले एक रुपया देने को कहा इतना ही नहीं सेवक के चले जाने पर उन्होंने उसे अपना गमछा भी दे दिया माताजी के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति स्वामी प्रेमानंद के व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता थी माँ की अनुमति लिए बिना वे कोई भी विशेष कार्य हाथ में नहीं लेते थे और माँ के आदेश पर अपना मत त्यागने को वे सर्वदा प्रस्तुत रहते थे एक पत्र में वे माँ के बारे में लिखते हैं श्री माता मानव देहधारणी होने पर भी उनका वास्तव में अपार्थिव भगवती तनु है जीव के कल्याणार्थ मनुष्य की भांति लीला कर रही हैं और भी कहा करते थे माताजी को देख रहा हूं कि वे ठाकुर से भी बड़ी आधार हैं वे शक्ति स्वरूपणी जो है उनमें भाव छिपाने की कितनी क्षमता है ठाकुर प्रयास करके भी नहीं छिपा पाते थे बाहर निकल ही पड़ता था माता को भाव समाधि होती है पर वे किसी को पता भी लगने लगने देती देती हैं। हैं। पर वे किसी को पता भी लगने देती हैं। 1914 में स्वामी प्रेमानंद को मालदा ले जाने के लिए एक भक्त मठ में आए, उनके आग्रह पर वे जाने को राजी हो गए परंतु कहा कि उनकी व्यक्तिगत सम्मति होने पर भी जाने के पूर्व माताजी जी की अनुमति लेनी होगी तदनुसार उन भक्त के साथ प्रेमानंद कलकत्ते में उद्बोधन कार्यालय में गए और मां के चरणों में सब कुछ निवेदित किया स्नेहमयी मां ने जब सुना कि बाबूराम का स्वास्थ्य पूरी तौर से ठीक नहीं है उत्सव स्थान को जाने का रास्ता बड़ा लंबा तथा दुर्गम है और उत्सव में अनियमितता आदि भी हो सकती है तो वे बोली, गर्मी के मौसम में इतनी दूर न जाना ही अच्छा है बाबूराम ने नतमस्तक होकर आदेश स्वीकार कर लिया परंतु भक्त तो यह सुनकर मानो आकाश से गिर पड़े यात्रा की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है और अब ऐसी बात उन्होंने तुरंत माँ के सम्मुख उपस्थित होकर बताया कि मालदा बहुत दूर नहीं है आने जाने तथा ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी और विशेषकर प्रेमानंद महाराज के न जाने पर भक्तों के मन पर भारी आघात पहुंचेगा सब कुछ सुनने के उपरांत माँ ने बाबूराम को पुनः बुड़वा कहा क्यों बाबूराम राम ये इतना सब कह रहे हैं फिर तुम जाओगे क्या मातृक्त ने उत्तर दिया मैं क्या जानू आपका जो आदेश होगा वही अंत में बोली तो फिर जाओ एक बार हो आओ पर अधिक दिन मत ठहरना जाने के बाद तुरंत ही निश्चिंत हो गई यह आत्मसमर्पण का भाव उनके जीवन में अन्य रूप में भी प्रकट होता है ठाकुर के निर्देशानुसार ही देव मठ में निवास करते थे तथा उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे वह आदेश केवल हृदय में सूक्ष्म अनुभव के रूप में ही नहीं मिलता था वरण विशेष अवसरों पर ठाकुर निर्देश देने के लिए स्थूल रूप धारण कर सामने प्रकट हुआ करते थे एक बार मठ की व्यवस्थापना के बारे में गुरुभा के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने अन्यत्र चले जाने का संकल्प किया और मठ के फाटक की ओर चल पड़े साथ में केवल शरीर पर के वस्त्र एक गमछा तथा एक और कपड़ा था फाटर पार होकर उन्होंने ज्यो ही कदम बढ़ाया त्यों ही देखा कि ठाकुर उनके कंधे पर का गमछा खींचते हुए कह रहे हैं कहाँ चले चांद मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे स्वामी प्रेमानंद के अनिश्चित पथ की यात्रा नहीं समाप्त हुई यद्यपि प्रेमानंद जी ने अपने जीवन का अधिकांश भाग मठ में ही बिताया फिर भी तीर्थ दर्शन की साधु सुलभ इच्छा से वे बीच बीच में बाहर भी जाया करते थे जिसका आभास हम पहले ही दे आए हैं